विवाद अध्यासिता वायवीय परमाणु परंपराया शरीर आरंभगा स्पर्शव परमाणु संप्रतिपन्न पार्थिव वायवीय शरीर को सिद्ध करेंगे वायवीय शरीर की सिद्धि के लिए कहते हैं जो वायवीय परमाणु है वे जरूर कोई न कोई शरीर के आरंभ होंगे जैसे के परमाणु आपने देखा जलीय परमाणु को आपने देखा तेजस परमाणु को देखा वे भी कोई न कोई शरीर के आरम्भ थे उसी प्रकार से यह वायुवीय परमाणु भी, भी किसी शरीर का आरम्भ होगा साक्षात नहीं है परम्परा आरम्भ का क्रमेणा परम्परे आरंभ होगा तो स्पर्शवत परमाणु होने के नाते स्पर्शवत परमाणु होने से सांप्रतिक उभयद स्वीकृत पार्थिव परमाणु के समान और वह वायुवी शरीर कैसा होगा क्या वायुलोक लोग भी प्रसिद्ध होगा और कोई रूप नहीं है इसलिए रूपम शरीरम वायवीय अरूपम शरीरम वायवीयम इनके पार्थिव शरीर में भी रूप है अनेक रूप होता है जिरी शरीर में अभास्पर्शुक् कैरे शरीर में भास्पर होगा वायवी शरीर में कोई रूप नहीं है इसे अरूपम शरीरम अब तो शरीर किसको का सामान्य लक्षण बनाओ आपने तो प्रत्यालग अलग, -अलग शरीरों को सिद्ध कर दिया पार्थिव शरीर है ना जलीय तेजस वायुवीय इन शरीरों को आपने स्वतंत्र रूप में सिद्ध कर दिया लेकिन शरीर सामान्य लक्षण क्या होता है तरसंग्रह में आपने देखा होगा शरीर का लक्षण क्या भोग त्रेष्ठ आश्रय होगा दिया वहां पर अब ये कहते नहीं नहीं ये सब लक्षण में बहुत गड़बड़िया है। तो है। हैं ये लक्षण दूसरा मूर्त सतीय का शरीर किसको कहते हैं मूर्त है मूर्त तो मन भी है उसमें हो जाएगा और स्वगिंद्रीय भी मूर्त है इसे वो भी व्यापक पूरा शरीर में किसी कहते हैं मूर्तत्व सती अन्य सती तो भिन्न भी मन में चला जाएगा जिससे जा मन में व्यवत क्या करना पड़ेगा व्याप्त संयोग आधार है शरीर तो इंद्र के संयोग का आधारभूत रवि का नाम शरीर मूर्त द्रव्य हो और तुंद्र त्विंद्र से भिन्न हो और त्विंद्र के व्यापति संयोग का आधार हो तो इंद्रिय संयोग आधार अर्थात क्या है तो व्याप्य वृत्ति जो संयोग है उस संयोग का आधार होना चाहिए क्योंकि संयोग व्याप्य वृत्ति भी होता है अव्याप्य वृत्ति भी होता है संयोग दो प्रकार एक व्याप्य वृत्ति एक अव्याप्य वृत्ति संयोग अव्याप्य वृत्ति संयोग कहा है आप बैठे कहाँ हो तो, पूरा शरीर व्याप्त कर संयोग है कहा इधर उधर जाने की जरूरत आदमी घूम रहा है फिर रहा है उठ रहा है बैठ रहा है जो भी कर रहा है सब अव्यवृत्ति संयोग सही हो रहा है कि तो पूरा शरीर जीवन व्याप्त कर ही नहीं सकता अब लेट भी जाओ तो पीठ लग गया सामने का भाव तो छू नहीं रहा है पृथ्वी आप जैसा भी कर लो पूर्ण रूप में आपका शरीर जो है पृथ्वी को संयोग कर ही तो बैठेंगे सोएंगे सब अलग योगी की बात वो गड्ढा खो अंदर अंदर डूब जाए तो बात है ना इसे इंद्रिय व्याप्ति वृत्ति जो संयोग तो इंद्रिय का संयोग कैसा है व्याप्ति वृत्ति बाकी सारी इंद्रियों का सहयोग वृत्ति होता है शब्द में क्या है तो देशावचन होगा उसी के साथ संयोग करेगा जो कर्ण श्रोचन देशावचन आएगा ना इसके साथ संयोग करेगा शबोच इंद्रिय पूरे देश के सहयोग तो है व्यापक वृत्ति पहने उसका भी सहयोग स्व विषय के साथ व्यापक उसका विषय तो आप भी है वहाँ भी दुनिया प्रदेश में शब्द हो रहा है इस में सबका संयोग थोड़ा हो रहा आपके कान के साथ स्व विषय का व्यापक संयोग नहीं बनता होगी सामने जो होगा उस अग्रभाग को ही पकड़ता है पिछले भाग को नहीं पकड़ता है रस इंद्रिय जो जीवा के साथ समझ गए उन्हीं को पकड़ता है और जो प्रमाणु उसी अंदर घुस गए कर गया उस गलत पता नहीं चलता क्या रस था कड़वा था मीठा थी क्या हो क्या मालूम आपने ज्यादा भरोप कर लिया उसको वाला दे हो गई तो, तो है सब विषय का आने पर भी उसका संयोग नहीं हो पाता व्यापक प्रतिपकृति सारे इंद्रिया ऐसा है लेकिन ऐसा है पूरे शरीर में व्याप्त भीतर बाहर सब जगह व्याप्त इसे तंगे चमड़ा नहीं लेना है इसे चर्म है पछा तो अच्छा है तो इंद्रिय नहीं है तंग तो भीतर तो भी है अंदर दर्द होता है भी महसूस हो जाता है अंदर कोई चुभ रहा है तो मालूम हो जाता है अंदर पानी भाग रहा है गैस हो रहा है सब मालूम हो जाता है अंदर में भी हर पूरे मांस में ही शरीर है मांसमय शरीर में पूरे मांस में व्याप्त है तो इंद्री नहीं तो आदमी चमड़ा उठा ले उसके बाद कुछ भी काम करना चाहिए ना कुछ मानव नहीं होना चाहिए ऐसे तो होता नहीं परेशानी हो जाती है जितना चरम को निकाल उतरे स्पर्श और ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है ग्रहण ज्यादा हो, हो जाता है ये चमड़े को कई चम स्पर्श पता भी नहीं चलता है बाई चरण को व्याप करने का मतलब व्यापक प्रति संयोग तो का जो व्याप्यवृत्त सहयोग है तो उसका आधार का नाम शरीर तो तो ये शरीर सामान्य सभी में घटेगा सभी शरीर ऐसे ही होते हैं चाहे वो तेजस हो चाहे अग्नि हो वायवी हो चाहे आपका पार्थिव हो जो जीव शरीर हो कोई भी शरीर हो उसका तो सामान्य लक्षण बना दिया मूर्त व्याप्य वृत्ति से आधारत्व शरीर तो है मालूम हो गया और लक्षण भिन्न सती तो व्याप्य वृत्ति से आधारत्म कर दिया इंद्र भी होता है इसका मतलब हो रहा है मालूम होता है आपके लक्षणों से लेकिन तुगिंद्र तो सिद्ध हुआ नहीं अभी सिद्धि करते हैं स्पर्शोपलब्धि ही कर्णजनया कार्यवाद रूपोपलब्धिवत स्पर्श का जो ज्ञान होता है वह कोई ना कोई कर्ण से जन्य है स्पर्शोपलब्धि करण जन कार्य कार्य होने से रूपोपलब्धि के समान रूपों की उपलब्धि जब समान रूप आदमी उपलब्धि चष्म इंद्रिया का प्रमाण हो गया था सर्व सिद्ध सभी के द्वारा ज्ञात है चरम तो कई को मालूम भी नहीं होगा तो इंद्रिय का बारे में नहीं क्योंकि पशु से लेकर के कीटों से लेकर के मनुष्य तक के लिए एक इंद्रिय भी है निरिंद्रिय भी जंतु है कोई इंद्रिय नहीं है भाई पांच पांच दस में से एक भी इंद्रिय नहीं है केवल उसका अंतकरण होता है और जिंदा रहता है इसलिए कोई पकड़ ले कोई कुछ कर दे उठक पटक कर दे कुछ भी पता नहीं चलता कोई रिएक्शन नहीं हो अमीबा है अंदर है ना इस कोई इंद्रिय नहीं होता इसका बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जिनको इंद्रियां ही नहीं अंतकर है अंतकरण है उन्हें मन बुद्धि है इसे खाते पीते घूमते फिरते हैं उन्हें कोई रास्ता पता नहीं कोई कुछ पता नहीं स्पर्श का पता नहीं गंध का पता नहीं कोई अन्य इंद्रिया नहीं कई ऐसे जंतु भी हैं जिनका हाथ पैर पीने घूमते फिरते भी नहीं। पैदा हो जाते हैं वहीं पड़े रह जाते हैं वो हवा हुआ खाते रहते हैं जो पास आ गए उसको खा लेते हैं फिर उनका गाय ख़त्म होते मर जाते हैं ऐसे भी वो चलते फिरते नहीं जो पहले जाऊँ वहीं रह जाते हैं। जो हवा से आ रहा कोई चीज कीटाणु फिटाणु उनको खाते रहते हैं जिंदे रहते हैं ऐसे ही और कई ऐसा है हाथ पर दिखता नहीं लेकिन चलते फिरते तो सांप वगैरह पादो उधर कहते हैं उधरा नहीं है वह पेट ही जिसका इस तरह से एकद्रिय फिर द्वि इंद्रिय त्रेंद्रिय फिर चतुन्द्रिय पंचेंद्रिय छठ इंद्रिय सप्तेन्द्रिय अष्टेंद्रिय नवेंद्रिय दशेंद्रिय एकादश इंद्रिय इस तरह से जंतुओं का विभाषण है अलग अलग योग में अलग अलग है जैसा कर्म याद किए हो वैसे अनुसार वहाँ होगा उत्तर इंद्रियों वाले आप हो जाएंगे समनुष्य में भी कई बार होते हैं दशेंद्रिय हो जाते ही एक इंद्रिय गायब रहता है हो गया तो क्या तो देशे देशे तो तो तो दस इंद्र तो मारना पड़ेगा उसका बहरा दस इंद्री मारना पड़ता है फिर दस हो जाते हैं ऐसे ही अब दो अंक है दो अंक एक अंक है साढ़े दस हुआ ना ये तो कहना पड़ेगा साढ़े अस्सी इंद्री वाला है ये आदमी असमाकमत कहीं और दिन की जरूरत नहीं है से दिखता नहीं हो तो भी जाए वाला हो से है वर्णन है विस्तार रूपे न ना। सबका नाम भी दिया है शास्त्री सबनियो की गणना है नाम स्पर्शोपलब्धि करण जन या कोई न कोई कर्ण सवशिजन्य होगा और उसी कर्ण का नाम है जो इंद्रिय सिद्ध हुआ वो वायु करना पड़ेगा ना ठीक है स्पर्श ज्ञान करण का नाम आप रख दिया ये तो इंद्रिय वायु का कार्य है ये कैसे हुआ उसको सिद्ध करते हैं स्पर्श इंद्रियम वायवीश इंद्रिय तो वो कैसा है वो वायवी है क्यों रूप स्पर्श और मध्य स्पर्श सेवांज्रव्य रूप रसगंध स्पर्शादियों में से स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने के नाते रूप स्पर्श और मध्य स्पर्श से विव्यंजकता रूप रसगंध स्पर्शादियों में से स्पर्श मात्र का अभिव्यंजक होने से माना इंद्र क्या है वायवीय है व्यजान व्यजन के अनिल के समान जन्मने पंखा पंखा के हवा के समान अरूप अवयवी इंद्रियम स्पर्श इंद्रिय लक्षण करते हैं तो ये इंद्रिय क्या अरूप अवयवी रूप रहित जो अवयवी रूप इंद्रिय है उसी का नाम स्पर्श इंद्रिय इंद्रिय प्लेन अभी चारों का वर्णन हो गया पृथ्वी जल तेज वायु इनके लक्षण अपने बना हनुमान से इनको सिद्ध भी कर दिया पहले और फिर इनके शरीरों को सिद्ध कर दिया इनके इंद्रियों को सिद्ध कर दिया इनका विषय के बारे में विचार स्वर्ण रूप विषय के बारे में उसके अन्य विषय का चर्चा नहीं हुआ अब चारो भूतों के लिए सामान्य रूप में चाहते पूर्वेश्वत अवयवी विषय पूर्वेश जल तेजस्व और वायु इन चारों द्रव्यों में शरीर और इंद्र से भिन्न जो भी अवैवी होंगे उन सब अवयवों का नाम विषय होता है तो इंद्रिय भी एक अवयवी है, एक अवय है इन अवयों अवय को छोड़ करना पड़ा है इनमें भी विषय तो लक्षण आ जाएगा विषय है भी तो शिष्य पुत्र वैश्य पृथ्वक करके समझाया जाता है इस पर क्या कहा नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा अनित्या रूपा, रूपा, भेदा, तीनों ही कार्य है अभी तीनों ही विषय है फिर भी आप क्या कर रहे हैं शरीर और इंद्र को अलग से बोल रहे हैं और विषय नाम से अलग से बोल रहे हैं और विषयांतर्वृत्ति होने के बावजूद उनको पृथक केवल के शिष्य बुद्धि वैश्यारध आप लोगों प्रत्येक शरीर में अंतर क्या है प्रत्येक इंद्रियों के अंतर् समझाने के लिए शास्त्रकारों ने इन विषयों के अंतर्भुक्त होने के बावजूद भी उनको पृथक करके समझाया था अवय भी, भी द्रव्य है।, है उन सबका नाम विषय अवगन का व्याम अब प्रश्न उठता है कुछ लोग वायु प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं कुछ अवगत प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता की रूप नहीं है द्रव्य का प्रत्यक्ष होना मानते नहीं है ये लोग अरूपी वस्तु नहीं बोल रहा हूं अरूपी द्रव्य द्रव्य में से कौन आपके पास पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग्घात्मा तो मन इतने में से अरूपी द्रव्य कौन कौन है इनको छोड़कर बाकी छह उन छहों के सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं होता तीन से बाइंद आत्मा का भी प्रत्यक्ष होगा पर वो मुक्ति कैसे होगी आत्मा का मन से, से के है। और काल, दिग, आत्म, मन। तीन तो अत्यंत अप्रत्यक्ष हो जाता है ना अंतर इंद्र से ना बहिर इंद्र से केवल उपाधियों के द्वारा गृह होता है, है क्या हम लोगों ने बना लिया ना एक तारीख बना लिए हैं कि बना लिए हैं या अंग्रेजी से दे, डेट बना लिए हैं और आप किन लेते हैं ये शरीर जो है अमुक डेट को इतने टाइम को पैदा हो गया अब डेट टाइम ही नहीं होता कि शरीर का जन्म क्या पता चलता कितने साल में क्या मालूम होता कुछ नहीं मालूम बहुत सारे लोग है जिनको डेट उग नहीं रखते घर के गाँव के लोग है ना लिखते विखते कुछ नहीं है इन्हें पता ही नहीं कितना उम्र हो गया आप देख रहे हो बोलता है वो जो पूछे गाँव के घर आप देख रहे हैं ना आप अनुमान कर करें ना? कितने होगा इसके तो इसीलिए कि हम व्यवस्था बना ली का की व्यवस्था काल का मौसम आदि को लेकर गए मासों का वर्णन कर लिया चंद्रमा को लेकर तिथियों के आधार पर उसकी भी तीस दिन एक बार चक्र पूरा गोल हो जाता है वो पूर्णिमा आ जाती है उस हिसाब से तिथि तीस में बांट लिए और सब हिसाब किताब हम लोगों ने अपना एक बना ली है औपाधि की ये भी उपाधि तो है चंद्रमा काल की गणना में सूर्य भी एक उपाधि है काली गणना के लिए दिन और रात आदि घटिकाओं की गणना कर रहे हैं हम लोग इस उपाधि की प्रत्यक्षता आती है इसलिए अनुमेयी है काल दिक्क आकाश ये सब अनुमेयी है लेकिन वायु के मामले बड़ा झगड़ा चलता है कुछ दर्शनकार लोग वायु का प्रत्यक्ष होता है आया छू गया तो आपको लगता है हाँ हवा चल रही है लेकिन उनका कहना है नहीं आपको स्पर्श का अनुभव हुआ है उस स्पर्श ने अनुमान कर लिया वायु का सीधे वायु का कोई इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर इसलिए कहते हैं वायु अस्मराज प्रत्यक्ष विषयों न भाव दी वायु परमाणु वायुवत् जैसे वायु परमाणु के समान च परमाणु तो उपाधि परमाणु तो उपाधि बना दू ऐसा नहीं कह सकते वायु साध्यस्य वाय। में साध्य के साथ में उपाधि का अनुगम नहीं है वहां तो है प्रत्यक्ष विषय न बहुती ध्र का प्रत्यक्ष विषय है क्या नहीं है लेकिन वहां परमाणुत्व है क्या ध्र में परमाणु रहेगा नहीं दुण को, दुण को तो नहीं को तो उपाधि नहीं है उपाधि नहीं है का व्यापक ही मिल रहा है क्योंकि उपाधि का सबसे मुख्य लक्षण है वह साध्य सम व्याप्त होना चाहिए साध्य व्यापक साध्यापक उपाधि लक्षण है ये उपाधि का लक्षण है साध्य का व्यापक होना चाहिए और साध्य हो तो फिर बाद में विचार करके देखेंगे वह साधन का व्यापक है या नहीं पहला देखने की जरूरत ही नहीं घटता साध्य का व्यापक ही नहीं हो पाता कोई ना कोई स्थल में वायवी दुणुख में प्रत्यक्ष अविषेत्र साध्य है किन्तु वहां परमाणु उपाधि नहीं है अतः साध्य का होते उपाधि का न होने का मतलब है वह उपाधि साध्य का व्यापक नहीं है वायु न प्रत्यक्ष एक और अनुमान करते हैं वायु जो है असमुदाय प्रत्यक्ष विषय नहीं होता। अब योगी प्रत्यक्ष होगा ईश्वर प्रत्यक्ष होगा इसलिए असम बार बार कह रहे हैं यहां हम लोगों की प्रत्यक्ष विषय नहीं कोई योगी को हो सकता है प्रत्यक्ष हो जाए वायु ईश्वर का तो प्रत्यक्ष है ही हर चीज का इसे उनमें अत्यत्वाण करने के लिए बार बार क्या कहेंगे प्रत्यक्ष उपाधि आकाशवे क्या देखा अस्पर्शव द्रव्य धर्म पर एक उपाधि बनाना चाहता है अस्पर्श द्रव्यपाधि कतिय भी उपाधि साधि का व्यापक हो जाता है कहा उसी स्थान में वायुणुक में, में साध्य अव्यापक तत्व भावात, का व्यापक है तो तत्व भावात। का भावातुक में देख लो द्रव्य अव्य तो है साध्य अस्पर्श द्रव्य क्या द्रणुक वायुवी दुणुक स्पर्श नहीं है क्या है स्पर्श रहता है कि वायुवीय द्रव्य में स्पर्श तो है परमाणु में स्पर्श है द्रुणुक में भी है और आप उपाधि क्या बनाया अस्पर्शव द्रव्य दुणुक में नहीं है क्योंकि द्रव्य है अस्पर्श द्रव्य नहीं है अतः साधिक रहते हुए भी दुणुक में उपाधि का न होना का तो मतलब है का अव्यापक है उपाधि का व्यापक होना चाहिए लेकिन साधिक अव्यापक होने के नाते इसको भी उपाधि प्रस्तुत नहीं कर सकते नशा भाव महत्व प्रयोजक तब वाली फिर दूसरी उपाधि बना देते हैं क्या उपाधि बनाएंगे महत्तम क्योंकि उद्भुत स्पर्शावत महत्व भी नहीं है अनुद्ध है इसलिए महत्व में प्रयोजन बना उपाधि बना दूंगा तब दे वहां जैसा है दूसरे जगह पर शादी का व्यापक हुआ दूसरे जगह है वारिश तिथे तेजसी अभाव तेजसी, तेज, तेज माने गरम जल, मेरे दिमाग जो गरमपन, वो वो क्या है वो? तेज है ना, गर्मी वो कैसा है वो गर्मी उस जल में है ना गर्मा है ना तेज अंश है ना उसमें तेज परमाणु है फिर उसमें अरूपी द्रवित है क्या सात दिन रूप ना अच्छा वहां पर आपके ये देखो उद्भूत स्पर्श भाव महत्व उसे उद्भूत स्पर्श भी नहीं है तो जल के वजह तो भ्रांति है ना वहा तेज का जल में तेज की तो भ्रांति है आपको औपाधिक आगमन है कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा पानी अग्नि अग्निशमय पैशाख प्रतीत हो रहा है इतने मार्ग ये नहीं कि उद्भुत स्पर्श वाला हो गया वो आप जो स्पर्श कर रहे किसको कर रहे हैं तेज को कि जल को जलने जलाया ने जलाया कि तेज ने जलाया न तेज ने जलाया न जलने जलाया उष्ण जल ने जलाया गरम जलने जलाया केवल जल जलाएंगे कहेंगे तो गलत है केवल से तो जलाता नहीं तो फिर गंगा जी भी जलाने लग जाए अब तेज ने जला तेज केवल तेज तो है नहीं तेज ने कहा जलाया तेज है क्या आग है क्या तो हाँ ये कौन है फिर इसने गरम जल ने जलाया आप केवल तेज कहते हो हुए गलत जवाब है केवल पानी का आना भी गलत जवाब है गर्म जल तेज विशिष्ट जल ने जलाया ये असली जवाब है नहीं है क्योंकि है गड़बड़ में बोल सकते हो हाँ बाल की खाल उतार के देखते हैं ये क्या है अंदर में शब्द का बहुत महत्व देते हैं उसके अर्थ में है ना इसीलिए बहुत देना पड़ता है इसे जो न्याय पढ़ के घोट लेता है तो वेदांत के शब्द को घोटने में कोई परेशानी नहीं होती तर्क कसौटी में कस सकते है ना और अनुभव में आसानी से उतार सकते है वेदांत शब्दार्थ की, शब्दार की गहराई में जाने के लिए न्याय बहुत उपयोग कहते कि भावा उपाधि मतलब ऐसा कहता है तो नयोजक मैं न उपाधि यही उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि वारेज में यह उपाधि नहीं रहता है उद्भुत स्पर्शा भाव स्थिति जो है आपका महत्व परिमाण नहीं है जलता आग व रहा है ना उसमें उद्भुत उष्ट स्पर्श विशिष्ट महत्व परिमाण वाला तेज है क्या जल में पुकारेगा बाहर जलता व लकड़ी में जब लकड़ी जल रहा होगा तो जलता व लकड़ी को हम क्या कहेंगे यह अब उद्भुत उष्ठ स्पर्शी महत परिमाण है जल में विद्यमान जो तेज का है वो तेजस ही है उसमें महत्व परिणाम नहीं हो सकता और साक्षात उस पर जल द्वारा अनुभव हो रहा है इसीलिए वारिश तेज रूपा स्थल में साधिका होने पर भी उपाधि नहीं है साधिका व्यापक हो गया अतव यह भी उपाधि नहीं हो सकता तो हमारा अनुमान निर्दोष साबित हो गया नचित सभी प्रतिशत यदि कोई हट ने वो भी प्रतिशत होता है उष्टम जल विभ्रम अनुभव सारी दुनिया कहती है उष्णम जलम उष्टम भ्रांति है सर्व सिद्धांत का विरुद्ध तुम कह रहे हो यह होता है, है। जल में निकलता बाप को देख कर आप कहोगे गर्म जल है इसलिए कहते हैं उसका भी प्रत्यक्ष कोई कहना चाहता है कहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सर्व दर्शन का जो स्वीकृत मत है या उष्टम जलम भ्रांति है वो बात अनुपन्न हो जाएगा अयुक्त हो जाएगा सकलमत विरुद्ध आप कथन नहीं कर सकते इस को सभी सब लोग प्रत्यक्ष है तो पूर्व पक्षी के विरुद्ध एक और बात हम कहना चाहेंगे यदि मानव वायु को प्रत्यक्ष मानना चाहते तो किस इंद्र से प्रत्यक्ष मानना चाहते हो आम से को देख सकते हो नहीं कान से देख सकते हो नहीं कान से सुन सकते हैं क्या सुनोगे भी शब्द सुनोगे शब्द किसका है वायु का है क्या सुगता है तो वायु का तो भागता आवाज तो है क्या वायु का नहीं है वास्तव में वायु मध्यस्थ पार्थिव दुणुक का मामला है और संघर्ष करते हैं टकर मारते हैं तो आवाज निकलता है तेज वायु चलता है उसमें विद्यमान दुड़क का संघर्ष से आवाज आता है वायु में अपने आप में आवाज नहीं आता ऐसे तार्किकों का तो वायु में भी शब्द आ गया गुण नहीं है न्याय वैशेषिक में इसलिए वायु में ये शब्द है यदि है तो सुनाई भी एकता वर्ष वह केवल वायुस्थ वायुमंडलस्थ जो पार्थ तृण उनके शब्द का आवास ऐसे यदि कोई कहता है भले चलो शनि होगा, होगा, होगा चक्षु शनि होगा तो त्विंद्र सेवाई का प्रदेश होगा यदि कोई कहे उसके लिए अनुमान करते नहीं, नहीं। स्पर्शन निरूप द्रव्य ग्राहक नी जो त्विंद है वो निरूप का ग्राहक नहीं हो सकता निरूप कौन है वायु वायु का ग्राहक नहीं है सीधे सीधे कह सकते हैं आप। वायु न भवति, जो तुगेंद्रिय वायु का ग्राहक नहीं हो सकता क्यों बाहिन्द्रियवा चक्ष बाहिन्द्रिय होने के नाते चक्षुम नायु असम प्रत्यक्ष है और कोई कैसे नहीं वायु हमारा प्रत्यक्ष का विषय है अनुभूत रूप अनधिकरण सदी उद्भूत स्पर्शाधिकरण घटवत सांप्रथम परमाणु व्यचारा उन्होंने अनुभूत रूप अनुद्भूत रूप का अधिकरण न होता हुआ उद्भूत स्पर्श का अधिकरण होने के ना घट के रूप का अनधिकरण मैंने अधिकरण रूप का अधिकरण घट है और वह उद्भुत स्पर्श अधिकरण भी है उसके सम्मान मान लो वायु को भी तब से दान देना परमाणु परमाणु भी, भी सारा लक्षण जा रहा है तो मारा आपके प्रत्यक्ष वहां भी क्या है अनुद्भूत रूप अनधिकरण होता हुआ वायु में पार्थिव परमाणु क्या है वहां रूप भी है और स्पर्श भी है अनुभूत रूप का अनधिकरण है वो और स्पर्श का साथिकरण है वो उन परमाणुओं में आपका लक्षण चला हेतु चला गया वहां साध्य मानना पड़ जाएगा और आपको कहना पड़ेगा परमाणु भी मेरे प्रत्यक्ष का विषय है यह आपत्ति है अर्थात साध्य भाव अधिकरण में हेतु चला गया साध्य भाव का अधिकरण में हेतु चला गया कि वहाँ हमारा प्रत्यक्ष किसी नहीं परमाणु में असभा प्रत्यक्ष है क्या नहीं प्रत्यक्ष विश्वता भाव का अधिकरण कौन हो गया परमाणु और उस परमाणु रूपी अधिकरण में हेतु है तो साध अधिकरण हेतु जाने से तो तो हम क्या कहते हैं विचार दोषग्रस्त हो गया नच महत्व विशेषणीय बस महत् परमाणु तब तो अतिव्याप्ति नहीं होगी ना विचार नहीं होगा कि परमाणु में महत्माण नहीं है महत्व सती नशेषणीय प्रत्यक्ष सामग्र सदभाव से बाधे है तब हम उपाली दोष देंगे प्रत्यक्ष सामग्री सद्भाव ये दोष दे दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी अनुमान तो पर सिद्धांति ने उपाधि पूर्व पक्षी अनुमान सत खत्म हो जाएगा तो हमारा अनुमान साबित हो जाता है निर्दोष होगा प्रत्यक्ष सामग्री क्या चीज होता है विचार तो करके देखिए प्रत्यक्ष का सामग्री क्या है स्वयं समझा रहे साच अनुविचार्य माणा रूप स्पर्श और, और, तो है? है। और महत्व परिमाण होना जरूरी ये तीन चीज जिसमें होगा उस वस्तु का हम लोग किसी न किसी इंद्री के द्वारा प्रत्यक्ष कर लेते हैं और ये तीनों मातृति कहकर तो बनी जाएगा तो फिर परमाणु व्यवचार भी आप पाएंगे इसे तो हमारी उपाधि ग्रस्त हो जाएगा तुम्हारे हेतु और मातृशेषण नहीं दोगे तो परमाणु में व्यविचार हो जाएगा दोनों तरह से आपका अनुमान उभय फंस गया अब आपके अनुमान के द्वारा हमारे अनुमान का खंडन नहीं हो सकता तथा च न अस्मदाज बाहिंद्र प्रत्यक्ष हो वायु हो इसे निष्कर्ष निकला कि इसीलिए हमारे बाहिंद्रियों के प्रत्यक्ष का विषय वायु नहीं है अस्मदाज अप्रत्यक्ष संख्या अधिकरण नभुवत जैसे हम लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षता संख्या का अधिकरण कौन है आकाश जैसे आकाश में क्या है कितने है आकाश देखा एकत्व आकाश में है? आप कह आकाश एक है काल एक एक है, एक है, है भेद इसमें। इसमें इन किसने भी विद्यमान एकत्व का दर्शन नहीं किया ये जो कलम है वो पूजा कितना है ये एक है इस कलम में आप एकत्व का दर्शन कर लेते हैं अब दो को उठा लेंगे तो आप यहाँ जिते कम में कम दो विधि वित्तम का अनुभूति कर लेते हो वैसे आकाश में एकत्व को किसने देखा है लेकिन के समान आकाश का देखा नहीं और वो विषय होगा भी नहीं कभी भी कोई भी पूरे आकाश दिखाएगी तब न उसमें देखेगा? पूरा आकाश तो किस दिखता नहीं है तो से एक तत्व कैसे पकड़ेगा फिर भी ये तो जरूर है अनेक आकाश का अनुभव नहीं आ रहे हमको अनेक आकाश का अनुभव भी नहीं आ रहा है औपाधिक अनिक्व भ में आ रहा है घटाकाश पटाकाश मठाकाश करके इससे मान लेते हैं कि उस आकाश में एकत्व निरपाधिक आकाश में एकत्व एकत्वगत अनुमान कर लेते हैं निरपादम आकाश हम एक विशिष्टम औपाधिक नाना दर्शनात्न तन्य था आत्मा कहीं अनुमान बनाना पड़ता है औपाधिक नान में भी है जो एकत्व आकाश में है वो अप्रत्यक्ष संख्या है इसे अप्रत्य संख्या अधिकरण हित क्या बना दिया अप्रत्यक्ष संख्या अधिकरण ताकि दृष्टान्व घटेगा आकाश में न नभोवत असमदाय प्रत्य संख्या न नभोवत बना आकाश अनुमान बना दिया आकाश में हित भी है साध्य भी है अप्रत्यक्ष होता है वो वायु असुदाय बाइन्द्रिय अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष तो आकाश में भी है कि हम लोगों के बाइंद्रियों का प्रत्यक्ष का विषय वो नहीं है तो आकाश में है और आकाश में अप्रत्यक्ष संख्या रूपी एकत्र संख्या गया का अधिकरणत्व भी विद्यमान है तदत्व वायु में भी समझना वायु में भी क्या उपाय में नहीं करना पड़ता है आपको वायु में एकत्व कौन दे एक वायु चल रहा है दो वायु चल रहा है कैसे बोलोगे वायु चलता होगा तो गिन सकता कोई गिन नहीं सकते हैं फिर भी बोलते ये पूर्वी वायु आ रहा है ये पश्चिम वायु अलग हो गए ना दो हो गए ना ये पूर्वी वायु है ये पश्चिमी वायु है उत्तरी वायु है ठंडा इसीलिए वो बर्फों से आ रहा है ये दक्षिणी वायु होगा वाय। इधर से गरम गरम आ रहा है नहीं पश्चिमी हवाएं गर्म होती है समुद्र पश्चिमी समुद्रों से जो आता है पूर्वी समुद्र से वो ठंडा होता है बारिश लगता है जो चार वायु तो कम से कम घिन ही लेते हो दिशाओं के दर पर ना लेकिन औपाधिक हो दिशा रूपी उपाय संबंधा व्यवहार कर रहे हो आप अरे वायु में भी वास्तव में अप्रत्यक्ष संख्या और बेकत संख्या का अधिकरण वायु है लेकिन उसके अवयवों को लेकर के परमाणु और दृढ़ ग्रम तो करमाणु कर वो अनंत परमाणु है वायु रूपी अवयवी का अवय होता जब परमाणु समय कारण है वो अनंत परमाणु है और कार्य ग्रणु कार्य अनेक हो जाते हैं परमाणु रूप विषय रूप कार्य रूप अन्य भी बाहेन्द्र प्रत्यक्ष प्रसंग यदि ये बात नहीं मानोगे फिर तो आकाशय बाहेंद्र का प्रत्यक्ष होने लग जाएगा उभर तो भी वो समान सामग्री ग्राह्य दोनों के दोनों समान सामग्री ग्राह्य तो दोष आ जाएगा हम यही कहेंगे जिस सामग्री से वायु ग्रहण कर सकोगे उसी सामग्री से आप आकाश को भी ग्रहण कर सकते हो अतवा आकाश ग्रहण नहीं हो सकता तो वायु भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा आकाशवत वायु भी अनुमान अनुमय होगा आकाश भी अनुमय है आकाश को देखा नहीं है गमनागम हमारे गमनागमन ये उपयोगी बन रहा है ना इसलिए आकाश माना जा रहा है अत्र आकाशो नास्ति मत गमना, गमना, गमना, गमना दीवार में घुसो नहीं जा पाते है न दीवार आ पाते हैं आप इसलिए आप अनुमान कर ली ये आकाश नहीं है भाई वहां से आकाश है द्वार से कि द्वार खोलेंगे तो हम जाएंगे आएंगे गमना गमनागमन योग्य देश वहां आकाश है यथा तदु तो तो तो भी अनुमी ही है वायु वायु का लक्षण करते हैं निरूप स्पर्शवान द्रव्य का नाम वायु है रूप रही स्पर्शवत्तम वायु लक्षण और इसमें नौ गुण होते हैं नौ गुण होते हैं पृथ्वी में चौदह जल में चौदह तेज में ग्यारह वायु में नौ कौन कौन स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्व संस्कारवान वायुह। स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग ये तो सामान अभी सामा, साधारण गुण है परत् और परत और संस्कार संस्कार वेग वेगा संस्कार है अत्यंत वेग से चलता है ना वायु इसलिए संस्कारवार वायु